संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है गायिका हेमलता के जन्म दिवस पर उनसे जुड़ा हुआ एक आलेख एक अलग आवाज हेमलता हेमलता के इस आलेख की शुरुआत करते हैं एक घटना से संगीत के एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन था जिसमें फिल्म जगत के जाने माने गायक गायिका अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे थे बीच में एकाएक एक एक अंतराल आया क्योंकि लता मंगेशकर जी पहुंची नहीं थी उनका इंतजार हो रहा था इस, इस अंतराल का लाभ उठाते हुए उद्बोधक ने एक, एक नई आवाज को अवसर दिया चौदह वर्ष, वर्ष की एक नन्ही बालिका, बालिका को उससे पूछा कि तुम तो कौन सा गीत गाना पसंद करोगी? जवाब मिला जागो मोहन प्यारे उद्बोधक कुछ पल को खामोश हो गया क्योंकि लता जी वहाँ आकर वही गीत गाने वाली थी फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने उसे वह गीत गाने की अनुमति दे दी जैसे ही उस बालिका ने जागु की लंबी तान छेड़ी की हॉल तालियों से गूंज उठा और गीत खत्म होते होते सभी उसकी आवाज के कायल हो चुके थे लता जी से मिलती जुलती आवाज का जादू ऐसा चला कि पिता ने उसी क्षण निर्णय ले लिया कि अब वे अपनी बेटी को मुंबई ले जाएंगे और वहां उसकी संगीत की शिक्षा गंभीर रूप से शुरू होगी बेटी के भविष्य से जुड़ा यह निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे जयचंद भट्ट। -भट। और बेटी, बेटी थी लता भट्ट भट। वही लता जिसे हम सभी हेमलता के नाम से जानते हैं। हेमलता भारतीय फिल्म की एक समय की जानी मानी सफल पार्श्व गायिका थी 16 अगस्त 1954 को हैदराबाद में जन्मी हेमलता ने संगीत और गजल की शिक्षा उस्ताद उस खान, खान से ली थी वह हमेशा अलग तरह का गीत गाने के लिए पहचानी गई हेमलता को 14 साल की उम्र में संगीत निर्देशक खयाम ने गजल गाने का मौका दिया था फिल्म संसार में जब उन्होंने गायन के लिए कदम रखा तो सन उन्नीस में नौशाद साहब ने मलता के साथ पाँच साल का एग्रीमेंट करवाया था कि वे उनके अलावा और किसी के लिए नहीं गाएंगी पर गीतों की लोकप्रियता को देखते हुए उन्नीस में यह एग्रीमेंट तोड़ दिया गया लक्ष्मीकांत जी ने उनके पिता को समझाया कि इन पाँच सालों में किस किस को आप नाराज करेंगे हालांकि नौशाद साहब हमेशा हेमलता के लिए यही कहते थे कि तुम्हारे अंदर क्वालिटी ऑफ लता मंगेशकर और इनोसेंस दूर जहा दोनों ही हैं। फिल्म संसार में उनकी गायकी की पहचान करवाने वाले नौशाद साहब ही थे इसलिए उनसे एग्रीमेंट तोड़ते वक्त एक डर भी था किंतु नौशाद साहब, साहब ने इस बात का बुरा नहीं माना और हेमलता को आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया एग्रीमेंट तोड़ने के बाद हेमलता के लिए मानो राहें खुल गयी वे एक के बाद एक कई सफल गीतों को अपने हिस्से में दर्ज कराते हुए आगे बढ़ती चली गई। एक दौर ऐसा भी आया जब राजश्री प्रोडक्शन और एक दूसरे के के पर्याय बन गए तू जो मेरे सुर सुर में मिला ले के से मैंने देखा जो सामने पाहुना ओ पाहुना, ओ पाहुना ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में जब दीप जले आना तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है कई दिन से मुझे कोई सपनों में आवाज देता है आदि ऐसे अनेक गीत हैं, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। कानों और मन में मिठास खोलते हैं जब जब ही गीत सुनते हैं ऐसा लगता है मानो उनकी गायकी हमें आज भी पुकार रही हैं और हम उसे गुनगुनाने पर विवश हो जाते हैं हेमलता दरअसल जिंदगी और की दोनों के ही मोड़ पर आहत रही हैं और बेहद तनाव में जीती रही हैं। तमाम गायिकाओं की तरह हेमलता को भी मंगेशकर बैरियर तो पार करना ही था वह समय मंगेशकर बैरियर का था सोलो तो दूर की बात कोई कोरस भी उनकी मर्जी से नहीं गा सकता था लेकिन राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने हिमलता की मदद की और सफलता का दौर शुरू हुआ उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में फिल्म एक फूल एक फूल का गीत दस पैसे में राम ले लो और जीने की राह का गीत चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े काफी हिट हुआ एसडी बर्मन के संगीत में ज्योति फिल्म में भी हेमलता ने गीत गाया पर लाइम लाइट में आई फकीरा फिल्म के गीत से फकीरा चल चला चल, चल, चल इस गीत ने उन्हें लोकप्रियता दिलवाई पर हेमलता को एक और बैरियर भी पार करना था संगीतकार रविंद्र जैन के शोषण का बैरियर समय के साथ उन्होंने यह दोनों ही बैरियर पार तो कर लिए लेकिन रविंद्र जैन के शोषण को आज भी वह भूल नहीं पाती हैं शोषण की स्थिति इस सीमा तक चली गई कि मन खराब हो गया वे मानती हैं कि रविंद्र जैन मेरे बाबा के शिष्य थे और मेरे गुरु मुझसे गलती यह हुई कि काम और व्यापार में मैंने संबंधों का महत्व निभाना शुरू कर दिया जिन हालातों में मैं जी रही थी यही इम्प्रेशन था कि एक वही परिवार है जो मुझे प्यार करता है लेकिन जब यहाँ भ्रम टूटा तो अपनी ओर लौटने का मौका मिला होता यह था कि मेरी सारी मेहनत सारा एफर्ट उन्हीं के नाम से जाना जाता था उनके अनुसार रविंद्र जैन से जुड़ने की कीमत उन्हें बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी जहां सौ रुपए मिलते थे वहां बहुत मुश्किल से पांच रुपए दिए गए लोगों ने उन्हें एक ग्रुप सिंगर कहकर काट दिया फिल्म इंडस्ट्री के कुछ गंदे स्ट्रीट भद्दे कमेंट्स के जरिए अपमानित करते रहे कुछ दिनों के लिए उनका भी शिकार बनना पड़ा लेकिन बातों में न सत्य था और न ही कोई तथ्य इसलिए वे अपनी जगह पर जमी रही, रही काम करती रही, रही। पर चारों ओर से कैरियर कटना शुरू हो गया टेलीफोन पर गलत जवाब दिए जाते थे 1942 लव स्टोरी के लिए आर डी बर्मन ने इन्हें कई बार तलाशा कोई 11 महीने तक वे उनकी तलाश करते रहे पर हमेशा फोन पर नहीं है का जवाब ही उन्हें मिलता रहा और इस तरह हेमलता के खिलाफ साजिश चलती रही, रही। दूसरी ओर हेमलता अपने वैवाहिक जीवन में भी कभी खुश नहीं रही शादी के फेरों के बाद वह केवल चार दिन ससुराल में रही फिर सात साल उन्होंने पीहर में गुजारे दरअसल उनका विवाह बहुत बड़ी हड़बड़ी में हुआ और, और उनकी, उनकी मर्जी, मर्जी से भी नहीं हुआ योगिता बाली, बाली के भाई एक्टर योगेश ने, ने, ने हेमलता के भाई की, की एंगेजमेंट पार्टी में, में, में उन्हें देखा और, देखा और कहा कि शादी करूंगा तो हेमलता तो हे से ही करूंगा। पर हेमलता इस शादी के लिए तैयार नहीं थी कई बातें थी सबसे बड़ी बात यह थी कि घर में वही एकमात्र अर्निंग मेंबर थी छोटे तीन भाई थे कैरियर चढ़ाव पर था पर योगेश जिद पर अड़े रहे तय हुआ कि एंगेजमेंट के पाँच साल बाद शादी होगी योगेश ने हाँ कह दिया पर जैसे ही एंगेजमेंट हुई कि वह इस बात पर अड़ गए कि 48 घंटे में शादी करो नहीं तो एंगेजमेंट तोड़ दो आखिर पिता ने समाज के डर से शादी करवाई पर शादी के चार दिन बाद ही उन्हें ससुराल से वापस लौटा दिया गया। सात साल पीहर में रही। और यह बात दूर-दूर तक फैल गई। तब तक, तक वे स्टार गायिका हो गई थी इसलिए इस बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला वे गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ती रहीं। रही। फिर कोई छह बरस बाद अचानक योगेश का वापस आना हुआ समझौते की बातें हुई माफी भी मांगी गई। आखिर माता पिता की मर्जी मानकर हेमलता को वापस जाना पड़ा फिर जब दोबारा ससुराल जाना हुआ तो इसका परिणाम भी अच्छा ही निकला एक बेटे आदित्य के रूप में उन्हें मातृत्व का उपहार मिला होनी को कुछ और ही मंजूर था बेटा जब छः महीने का था उन्हें पीहर वापस आना पड़ा और जब आदित्य छह साल का हुआ तो पति योगेश का सिरोसिस ऑफ लिवर की बीमारी से 25 जनवरी 1988 को निधन हो गया यही वह वक्त था जब जनवरी उन्नीस से लेकर आने वाले तीन साल तक वे एक तरह से साइलेंस में चली गयी यहां उनका बड़ा मुश्किल वक्त था जब वे इस दौर से निकलकर बाहर आई तो सुर संगीत का दामन फिर से थामा लेकिन तब तक फिल्म इंडस्ट्री का माहौल बिगड़ चुका था लड़ाई टैलेंट की नहीं संगीतकारों की नहीं बल्कि कंपनियों की चल रही थी घर परिवार के सहयोग से वे पूरी लगन और मेहनत से नित्य अभ्यास करती रहीं। इस बीच उनकी दूसरे विवाह के बारे में भी सोचा जाने लगा योगिता बाली ही सबसे पहली व्यक्ति थी जिन्होंने हेमलता को तुरंत दूसरी शादी करने के लिए कहा था सास ने भी उनका समर्थन ही किया और फिर दिलीप के साथ हेमलता का दूसरा विवाह हुआ। पहले पति के घर से ही उनकी विदाई हुई। हेमलता अब बाजार से लगभग गुम हैं, है ना नए गीत गा रही हैं और न ही किसी तरह की खबरों में ही उपस्थित हैं। उनका सार्वजनिक या व्यक्तिगत जीवन भी आसानी से किसी को मालूम नहीं है पर, पर उनकी गाय गीत आज भी जिंदा है सुमधुर गीतों की यह गायिका आजकल सपनों के एक नए गांव में एक नई गायिकी और एक नए दांपत्य के साथ उपस्थित हैं। वह मानती हैं कि यह दूसरा दौर उनके लिए गोल्डन पीरियड है उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में लगभग अड़तीस क्षेत्रीय भाषाओं में 5000 गानों में अपनी आवाज दी उन्हें 1970 से सतहत्तर के बीच में बेस्ट फीमेल सिंगर के पाँच फिल्म फेयर अवार्ड मिले वे हमेशा हमारे दिलों में राज करेंगी। और हम, और हम उनके, उनके गीतों, गीतों को हमेशा गुनगुनाते गुन रहेंगे अभी, अभी आप सुन रहे थे, थे गाई गाई का हेमलता के, हेमलता के जन्म दिवस दिवस पर एक, एक आलेख एक अलग आवाज हेमलता वाचक स्वर पर भारती परिमल